ने पूछा है कि चेतना के खोजाने पर प्राप्त समाधि क्या मूर्छा की अवस्था है? रामकृष्ण परमहंस कई दिनों तक मृत प्राय अवस्था में लेटे रहते थे चेतना के खोजाने पर बहुत बार बाहर से मूर्छा जैसी प्रती होती है रामकृष्ण अनेक बार हमारे लिए बाहर से देखने पर अनेक दिनों के लिए मूर्छित हो जाते थे शरीर ऐसे पड़ा रहता था जैसे बेहोश आदमी का हो पानी और दूध भी प्रयास पूर्वक जबरदस्ती ही देना पड़ता था जहां तक बाहर का संबंध है वे मूर्छित थे और जहां तक भीतर का संबंध है वे जरा भी मूर्छित नहीं थे भीतर तो होश पूरा था लेकिन ये होश ये चेतना हमारी चेतना नहीं कल कृष्ण के सूत्र में हमने समझा कि चेतना दो तरह की हो सकती है एक तो चेतना जो किसी वस्तु के प्रति हो और किसी वस्तु के द्वारा पैदा हुई हो चेतना जो कि किसी वस्तु का प्रति उत्तर हो आप बैठे हैं कोई जोर से आवाज करता है आपकी चेतना उस तरफ खिंच जाती ध्यान आकर्षित होता है आप बैठे हैं मकान में आग लग जाए तो सारा जगत भूल जाता आपकी चेतना मकान में आग लगी है उसी तरफ खिंच जाती मकान में आग लगी हो तो आप बहुत चेतन हो जाएंगे अगर नींद भी आ रही हो तो खो जाएगी आपको ऐसी एकाग्रता कभी न मिली होगी जैसा मकान में आग लग जाए तो तब मिलेगी आपने लाखों बार कोशिश की होगी कि सारी दुनिया को भूल कभी क्षण भर को परमात्मा का ध्यान कर ले लेकिन जब भी ध्यान के लिए बैठे होंगे हजार बातें उठाई होंगी हजार विचार आए होंगे एक परमात्मा के विचार को छोड़कर सभी चीजों ने मन को घेर लिया होगा लेकिन मकान में आग लग गई हो तो सब भूल जाएगा सारा संसार जैसे मिट गया मकान में लगी आग ही पर चित्त एकाग्र हो जाएगा ये भी चेतना है लेकिन ये चेतना बाहर से पैदा हुई है बाहर की चोट में पैदा हुई ये बाहर पर निर्भर है तो कृष्ण ने कहा कि ऐसी चेतना भी शरीर का ही हिस्सा है वो भी क्षेत्र है फिर क्या ऐसी भी कोई चेतना हो सकती है जो किसी चीज पर निर्भर ना हो जो किसी के द्वारा पैदा ना होती हो जो हमारा स्वभाव हो स्वभाव का अर्थ है कि किसी कारण से पैदा नहीं होगी हम हैं इसलिए है हमारे होने में ही निहित जब कोई आवाज करता है और आपका ध्यान उस तरफ जाता है तो यह ध्यान का जाना आपके होने में निहित नहीं है यह आवाज के द्वारा प्रतिपादित हुआ यह बाई प्रोडक्ट है यह आपका स्वभाव नहीं है ऐसा सोचे कि बाहर से कोई भी संवेदना नहीं मिलती बाहर कोई घटना नहीं घटती और फिर भी आपका होश बना रहता है इस चेतना को हम आत्मा कहते हैं और बाहर से पैदा हुई जो चेतना है वो धारणा है ध्यान कृष्ण ने उसे भी शरीर का हिस्सा माना राम कृष्ण जब बेहोश हो जाते थे तो उनकी धरती खो गई उनका ध्यान खो गया उनकी धारणा खो गई अब बाहर कोई कितनी भी आवाज करे तो उनकी चेतना बाहर ना आएगी लेकिन अपने स्वरूप में वे हो गए अपने स्वरूप में वे परिपूर्ण चैतन्य जब उनकी समाधि टूटती थी तो वे रोते थे और वे चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मां मुझे वापस वहीं ले चल यहां कहां तूने मुझे दुख में वापस भेज दिया उसी आनंद में मुझे वापस लौटा ले जिसको हम मूर्छा समझेंगे वो उनके लिए परम आनंद था बाहर से सब इंद्रियां भीतर लौट गईं। बाहर जो ध्यान जाता था वो सब वापस लौट गया जैसे गंगा गंगोत्री में वापस लौट गई वो जो चेतना बाहर आती थी दरवाजे तक अब नहीं आती अपने में लीन और स्थिर हो गई हमारे लिए तो रामकृष्ण मूर्छित ही हो गए और अगर पश्चिम के मनोविज्ञान को से पूछे तो वो कहेंगे हिस्टोरिकल ये घटना हिस्टीरिया की क्योंकि पश्चिम के मनोविज्ञान को अभी भी उस दूसरी चेतना का कोई पता नहीं अगर रामकृष्ण पश्चिम में पैदा होते तो उन्हें पागलखाने ले जाया गया होता और जरूर मनस्विदो ने उनकी चिकित्सा की होती और जबरदस्ती होश लाने के प्रयास किए जाते एक्टिवाइजर दिए जाते जिनसे कि वो ज्यादा सक्रिय हो जाएं इंजेक्शन लगाए जाते शरीर में हजार तरह की कोशिश की जाती ताकि चेतना वापिस लौटाए क्योंकि पश्चिम का मनोविज्ञान बाहर की चेतना को ही चेतना समझता है बाहर की चेतना खो गई तो आदमी मूर्छित मरने के करीब रोमरौला ने लिखा है कि सौभाग्य की बात है कि रामकृष्ण पूर्व में पैदा हुए अगर पश्चिम में पैदा होते तो हम उनका इलाज करके उनको ठीक कर लेते ठीक करने का मतलब उन्हें हम साधारण आदमी बना लेते जैसे आदमी सब तरफ है और वो जो परम अनुभूति थी उसको पश्चिम में कोई भी पहचान ना पाता पश्चिम का एक बहुत बड़ा विचारक और मनोवैज्ञानिक है आरडी आरडी आरडीलैंग का कहना है कि पश्चिम में जितने लोग आज पागल हैं वे सभी पागल नहीं हैं। उनमें कुछ तो ऐसे हैं जो किसी पुराने जमाने में संत हो सकते थे लेकिन वो पागलखानों में पड़े क्योंकि पश्चिम की समझ भीतर की चेतना को स्वीकार नहीं करती तो बाहर की चेतना खो गई कि आदमी विक्षिप्त मान लिया जाता है हम रामकृष्ण को विमुक्त मानते हैं फर्क क्या है हिस्टीरिया और रामकृष्ण की मूर्छा में फर्क क्या है जहां तक बाहरी लक्षणों का संबंध है एक से रामकृष्ण के मुंह से भी फंसू कर गिरने लगता था हाथ पैर लकड़ी की तरह जकड़ जाते थे मुर्दे की भागी वे पड़ जाते थे हाथ पैर में पहले कंपन आता था जिसे हिस्टीरिया के मरीज को आता और इसके बाद वो जड़वत हो जाते थे सारा होश खो हो जाता था अगर उस समय उनके पैर को भी काट दें तो उनको पता नहीं चलेगा यही तो हिस्टीरिया के मरीज को भी घटित होता है कोमा में पड़ जाता है बेहोशी में पड़ जाता है लेकिन फर्क क्या है इस घटना में ऊपर से देखने में तो कोई फर्क नहीं है और अगर हम चिकित्सक के पास जाएंगे तो वह भी कहेगा ये भी हिस्टेरिया का एक प्रकार है लेकिन भीतर से बड़ा फर्क क्योंकि हिस्टिरिया का मरीज जब वापस लौटता है अपनी मूर्छा से तो वही का वही होता है जो मूर्छा के पहले था रामकृष्ण जब अपनी मूर्छा से वापस लौटते हैं तो वही नहीं होते जो मूर्छा के पहले थे वह आदमी खो गया अगर वह आदमी क्रोधी था तो अब ये आदमी क्रोधी नहीं अगर वह आदमी अशांत था तो अब ये आदमी अशांत नहीं अगर वह आदमी दुखी था तो अब यह आदमी दुखी नहीं अब ये परम आनंदित हिस्टीरिया का मरीज तो हिस्टीरिया की बेहोशी के बाद वैसा कहीं वैसा होता है जैसे पहले था शायद और भी विकृत हो जाता है बीमारी उसे और भी तोड़ देती लेकिन समाधि में गया व्यक्ति नया होके वापस लौटता है पुनरुज्जीवित हो जाता है उसके जीवन में नई हवा और नई सुगंध और नया आनंद फैल पश्चिम में वे लक्षण से सोचते हैं हम परिणाम से सोचते हैं हम कहते हैं कि समाधि के बाद जो घटित होता है वही तय करने वाली बात है समाधि समाधि थी या मूर्छा थी। तो रामकृष्ण सोने के होकर वापिस आते और जिस मूर्छा से कचरा जल जाता हो और सोना निखर आता हो उसको मूर्छा कहना उचित नहीं वो जो रामकृष्ण का वासनाग्रस्त व्यक्तित्व था वो समाप्त हो जाता है और एक अभूतपूर्व एक परम ज्योतरमयी व्यक्तित्व का जन्म होता तो जिस मूर्छा से जोतर में व्यक्तित्व का जन्म होता हो उसको हम बीमारी न कहेंगे उसको हम परम सौभाग्य कहेंगे परिणाम से निर्भर होगा तो रामकृष्ण की बेहोशी बेहोशी नहीं थी क्योंकि अगर वो बेहोशी होती तो रामकृष्ण का वो जो दिव्य रूप प्रकट हुआ वो प्रकट नहीं हो सकता था बेहोशी से दिव्यता पैदा नहीं होती दिव्यता तो परम चैतन्य से ही पैदा होती परम होश से ही पैदा होती पर हमारे लिए देखने के लिए तो रामकृष्ण बेहोश लेकिन भीतर वे परम होश में ऐसा समझें कि द्वार दरवाजे सब बंद हो गए जहां से किरणें बाहर आती थी होश की इंद्रियां सब शांत हो गई और भीतर का दिया भीतर ही जल रहा है उसकी कोई किरण बाहर नहीं आती इसलिए हम पहचान नहीं पाते लेकिन यह बेहोशी बेहोशी नहीं अगर फिर भी कोई इसे जिद करना चाहे कि यह बेहोशी ही है तो यह बड़ी आध्यात्मिक बेहोशी है और यह शब्द उचित नहीं है हम तो इसे परम होश कहते हैं और पश्चिम के मनोविज्ञान को आज नहीं कल यह भेद स्वीकार करना पड़ेगा इस संबंध की खोजबीन शुरू हो गई है अभी तक तो फ्रायड के प्रभाव में उन्होंने संतों को और पागलों को एक ही सांस रख दिया जीसस के संबंध में ऐसी किताबें लिखी हैं पश्चिम में मनोवैज्ञानिकों ने जिनमें सिद्ध करने की कोशिश की है कि जीसस भी न्यूरोटिक थे विक्षिप्त थे स्वभावता कोई आदमी जो कहता है मैं ईश्वर का पुत्र हूं हमें पागल ही मालूम पड़ेगा कोई आदमी जो ये दावा करता है कि ईश्वर का पुत्र हूं हमें पागल मालूम पड़ेगा या तो हम समझेंगे कि धूप थे या हम समझेंगे पाखंडी या हम समझेंगे पागल कौन आदमी अपने होश में दावा करेगा कि मैं ईश्वर का पुत्र जीसस के वक्तव्य पागल के वक्तव्य मालूम होते हैं लेकिन जो व्यक्ति भी, भी भीतर की चेतना को अनुभव करता है ईश्वर का पुत्र तो छोटा वक्तव्य है वो ईश्वर ही है मंसूर या उपनिषद के ऋषि जब कहते हैं हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्म ब्रह्मे तो पश्चिम का मनोवैज्ञानिक समझेगा की बात कुछ गड़बड़ हो गई दिमाग कुछ खराब हो गया उनका सोचना भी ठीक है क्योंकि ऐसे पागल भी हैं। आज पागल खानों में अगर खोजने जाए तो बहुत से पागल हैं। कोई पागल कहता है मैं अडोल फिटलर कोई पागल कहता है कि मैं बेनिटो मुसोलि कोई पागल कहता है कि मैं स्टैलिन कोई पागल कहता है मैं नेपोलियन बटन ने लिखा है कि एक आदमी ने बर्टन को पत्र लिखा है बट रसल की किताब प्रकाशित हुई उसमें उसने कुछ जूलियस सीजर के संबंध में कोई बात कही थी एक आदमी ने पत्र लिखा कि आपकी किताब बिल्कुल ठीक है सिर्फ एक वक्तव्य गलत है रसल को आश्चर्य हुआ क्योंकि किताब में बहुत सी क्रांतिकारी बातें थी जो लोगों को पसंद नहीं पड़ेंगी ये कौन आदमी है जो कहता है सब ठीक है सिर्फ एक बात गलत है तो रसल ने उसे निमंत्रण दिया कि तुम भोजन पर मेरे घर आओ मैं भी जानना चाहूंगा कि जिस आदमी को मेरी सारी बातें ठीक लगी हैं, उसे कौन सी बात गलत लगी वो मेरे लिए भी विचारणी है रसल ने प्रतीक्षा की सांझ को वह आदमी आया उसने कहा बाकी किताब बिल्कुल ठीक है मैं आपकी सब किताबें पढ़ता रहा हूं सभी किताबें ठीक है पर एक बात इसमें आपने बिल्कुल गलत लिखी तो रसल ने बड़ी जिज्ञासा उत्सुकता से पूछा कि कौन सी बात गलत लिखी उसने लिखा है कि आपने किताब में लिखा है कि जूलियस सीजर मर गया ये गलत जूलियस सीजर को मरे सैकड़ों साल हो गए रसल बहुत चौका कि उसने गलती भी क्या खोची कि जूलियस सीजर मर गया या आपने लिखा यह बिल्कुल गलत है तो रसल ने पूछा आपके पास प्रमाण उसने प्रमाण क्या जरूरत मैं जूलियस सीजर मनोविज्ञान कहेगा यह आदमी पागल है लेकिन मंसूर कहता है मैं ब्रह्म उपनिषि के ऋषि कहते हैं हम स्वयं परमात्मा है रामतीर्थ ने कहा है कि सृष्टि मैंने ही बनाई है ये चांद तारे मैंने ही चलाए रामतीर्थ से कोई पूछने आया कि सृष्टि किसने बनाई तो रामतीर्थ ने कहा क्या पूछते हो मैंने ही बनाई निश्चित ही ये स्वर भी पागलपन का मालूम पड़ता है और ऊपर से देखने पर जो आदमी कहता है मैं जूलियस चीजर हूं वो कम पागल मालूम पड़ता है बजाय रामतीत के जो कहते हैं ये चांद तारे ये मैंने ही इन्हीं अंगुलियों से चलाए ये सृष्टि मैंने ही बनाई ये वक्त अब बिल्कुल एक से है ऊपर से और भीतर से बिल्कुल भिन्न है और भिन्नता का प्रमाण क्या होगा भिन्नता का प्रमाण यह होगा कि जूलियस सीजर जो अपने को कह रहा है यह दुखी है पीड़ित है परेशान ऐसे नींद नहीं है चैन नहीं है बेचैन है और ये जो रामतीर्थ कह रहे हैं कि जगत मैंने ही बनाया ये परमानंद, आनंद परम शांति में है यह क्या कह रहे हैं इस पर निर्भर नहीं करता ये क्या है उसमें खोजना पड़ेगा और आप भला नहीं कहते कि जूलियस सीजर है या महात्मा गांधी हैं, या जवाहरलाल नेहरू है ऐसा आप कोई दावा नहीं करते तो भी आप ठीक होश में नहीं तो भी आप विक्षिप्त हैं और तीर्थ ये दावा करके भी विक्षिप्त नहीं है कि जगत मैंने ही बनाया है। राम तीर्थ का यह वक्तव्य किसी बड़े गहरी अनुभूति की बात है रामतीर्थ ये कह रहे हैं कि इस जगत की जो परम चेतना है वो मेरे भीतर है जिस दिन उसने जगत को बनाया मैं भी उसमें सम्मिलित था मेरे बिना यह जगत भी नहीं बन सकता क्योंकि मैं इस जगत का हिस्सा हूं और परमात्मा ने जब यह जगत बनाया तो मैं उसके भीतर मौजूद था मेरी मौजूदगी अनिवार्य है क्योंकि मैं मौजूद हूं इस जगत में कुछ भी मिटता नहीं विनाश असंभव है एक रेत के कण को भी नष्ट नहीं किया जा सकता वो रहेगा ही आप कुछ भी करो मिटाओ तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो वो रहेगा उसके अस्तित्व को मिटाया नहीं जा सकता जो चीज अस्तित्व में है वो शून्य में नहीं जा सकती तो चेतना कैसे शून्य में जा सकती मैं हूं इसका अर्थ है कि मैं था और इसका अर्थ है कि मैं रहूंगा कोई भी हो रूप कोई भी हो आकार लेकिन मेरा विनाश असंभव है विनाश घटता ही नहीं जगत में केवल परिवर्तन होता है विनाश होता ही नहीं न तो कोई चीज निर्मित होती और न कोई चीज विनष्ट होती केवल चीजें बदलती रूपांतरित होती नए आकार लेती पुराने आकार छोड़ देती लेकिन विनाश असंभव है विज्ञान भी स्वीकार करता है कि विनाश संभव नहीं है धर्म और विज्ञान एक बात में राजी विनाश असंभव तो रामतीर्थ अगर ये कहते हैं कि मैंने ही बनाया था तो ये वक्तव्य बड़ा अर्थपूर्ण है ये किसी पागल का वक्तव्य नहीं है सच तो ये है कि उस आदमी का वक्तव्य है जो पागलपन के पार चला गया और जो अब ये देख सकता अनंत श्रृंखला जीवन और जो अब अपने को अलग नहीं मानता उस अनंत श्रृंखला का एक हिस्सा मानता है बाहर से देखने पर बहुत बार पागलों के वक्तव्य और संतों के वक्तव्य एक से मालूम पड़ते हैं भीतर से खोजने पर उनसे ज्यादा भिन्न वक्तव्य नहीं हो सकते इसलिए पश्चिम में अगर धर्म की अप्रतिष्ठा होती जा रही है तो उसमें सबसे बड़ा कारण मनोविज्ञान की अधूरी खोजें मनोविज्ञान जो बातें कहता है वो आधी है। और आधी होने से खतरनाक है साधारण आदमी बीच में है साधारण आदमी से जो नीचे गिर जाता पागल हो जाता वो भी एबनॉर्मल वो भी असाधारण है साधारण आदमी से जो ऊपर चला जाता है वो भी एबनॉर्मल है वो भी असाधारण है और पश्चिम दोनों को एक ही मान लेता है साधारण आदमी से नीचे कोई गिर जाए तो पागल हो जाता है ऊपर कोई उठ जाए तो महर्षि हो जाता दोनो है दोनों असाधारण हैं, दोनों साधारण नहीं और पश्चिम की यह मूलभूत भ्रांत धारणा है कि साधारण स्वस्थ इसलिए साधारण से जो भी हट जाता है वो अस्वस्थ तो रामकृष्ण अस्वस्थ बीमार पैथोलॉजिकल है उनका इलाज होना चाहिए हमने जिनकी पूजा की है पश्चिम उनका इलाज करना चाहिए लेकिन पश्चिम में भी विरोध के स्वर पैदा होने शुरू हो गए और पश्चिम में भी नए मनोवैज्ञानिकों की एक कतार खड़ी होती जा रही जो कह रही है कि हमारी समझ में भ्रांति और हम बहुत से लोगों को इसलिए पागल करार देते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं उनमें बहुत से लोग असाधारण प्रतिभा के एक बहुत मजे की बात है कि असाधारण प्रतिभा के लोग अक्सर पागल हो जाते इसलिए पागलपन में असाधारण प्रतिभा में कोई संबंध मालूम पड़ता है अगर पिछले पचास वर्षों के सभी असाधारण व्यक्तियों का आप खोजबीन करें तो उनमें से पचास कभी ना कभी पागल हो गए पचास और जो उनमें श्रेष्ठम है वो जरूर एक बार पागल खाने हो आते निजिंस की या वामगा या मायाकोबस नोबल प्राइज पाने वाले बहुत से लोग जिंदगी में कभी ना कभी पागल होने के करीब पहुंच जाते हैं या पागल हो जाते क्या कारण होगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पागलपन की व्याख्या में कुछ भूल असाधारण प्रतिभा का आदमी ऐसी चीजें देखने लगता है जो साधारण आदमी को दिखाई नहीं पड़ती इसलिए साधारण आदमियों से उसका संबंध टूट जाता है असाधारण प्रतिभा का आदमी ऐसे अनुभव से गुजरने लगता है जो सबका अनुभव नहीं वो अकेला पड़ जाता है अगर वो आपसे कहे तो आप भरोसा नहीं करेंगे जीसस कहते हैं कि शैतान मेरे पास खड़ा हो गया और मेरे कान में कहने लगा कि तू ऐसा काम कर मैंने कहा शैतान अगर कोई आदमी आपकी पत्नी आपका पति आपसे आके कहे कि आज रास्ते पर अकेला था शैतान मेरे पास में आ गया और कान में कहने लगा ऐसा कर तो आप फौरन संदिग्ध हो जाएंगे फोन उठा के डॉक्टर को खबर करेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई है अगर आपके पति ऐसी खबर दें ऋषि कहते हैं देवताओं से उनकी बात हो रही अगर आपकी पत्नी आपसे कहे कि आज सुबह इंद्र देवता से चर्चा हो गई तो आप क्या करिएगा दफ्तर जाइएगा फिर दफ्तर नहीं जाना आप चिंता में पड़ जाएंगे कि बाल बच्चों का क्या होगा ये स्त्री पागल होगा और अगर ये आपकी दृष्टि पत्नी या पति के बाबत है तो आप कितनी ही बातें करते हो आप उपनिषित और वेद पढ़ के मान नहीं सकते कि ये बातें ज्ञानियों की आप कितना ही श्रद्धा दिखाते हो वो झूठी होगी क्योंकि भीतर तो आप समझेंगे कि कुछ दिमाग इनका खराब है कहा देवता कहां देवियां ये सब क्या हो रहा है रामकृष्ण बातें कर रहे हैं काली से घंटों की चर्चा हो रही है अगर आप देख लेते तो आप क्या समझते आपको तो काली दिखाई नहीं पड़ती आपको तो सिर्फ रामकृष्ण बातें करते दिखाई पड़ते तो आप पागल खाने में देख सकते हैं लोग बैठे हैं अकेले बातें कर रहे हैं बिना किसी के दोनों तरफ से जवाब दे रहे हैं तो स्वभाव था ख्याल उठेगा कि कुछ विक्षिप्तता है विक्षिप्तता में और असाधारणता में कुछ संबंध मालूम पड़ता है या फिर हमारी व्याख्या की भूल असाधारण व्यक्ति ऐसी चीजों को देख लेते हैं जो साधारण व्यक्तियों को कभी दिखाई नहीं पड़ती और ऐसे अनुभव को उपलब्ध हो जाते हैं जिसका साधारण व्यक्ति को कभी स्वाद नहीं मिलता फिर वो ऐसी बातें कहने लगते हैं जो साधारण व्यक्ति के समझ के पार पड़ती है फिर उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो हमारे तर्क हमारे नियम हमारी व्यवस्था को तोड़ती हमारी जिंदगी एक राजपथ है बंधा हुआ रास्ता है असाधारण लोग रास्ते से नीचे उतर जाते हैं पगडंडियों पर चलने लगते और ऐसी खबरें लाने लगते हैं जिनका हमें कोई भी पता नहीं जो हमारे नक्शों में नहीं लिखी जो हमारी किताबों में नहीं जो हमारे अनुभव में नहीं पहली बात यही ख्याल में आती कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया राम कृष्ण भी पागल मालूम पड़ेंगे राम कृष्ण ही क्यों राम कृष्ण जैसे जितने लोग हुए हैं दुनिया में कहीं भी वो सब पागल मालूम पड़ेंगे लेकिन एक फर्क ख्याल रख लेंगे तो भेद साफ हो जाएगा अगर कोई पागलपन आपको शुद्ध कर जाता हो अगर कोई पागलपन आपको मौन और शांत और आनंदित कर जाता हो अगर कोई पागलपन आपको जीवन के उत्सव से भर जाता हो अगर कोई पागलपन आपके जीवन से चिंता और वासना से छुटकारा दिला देता हो अगर कोई पागलपन आपके जीवन में संसार का जो बंधन है जो कष्ट है जो पीड़ा है जो जंजीरे हैं उन सबको तोड़ देता हो तो ऐसा पागलपन सौभाग्य और परमात्मा से ऐसे पागलपन की प्रार्थना करनी चाहिए और अगर कोई समझदारी आपकी जिंदगी को तकलीफों से भर देती हो और कोई समझदारी आपकी जिंदगी को पीड़ा और तनाव से घेर देती हो और कोई समझदारी आपकी जिंदगी को काराग्रह बना देती हो और कोई समझदारी आपको सिवाय दुख और नरक के सिवाय कहीं ना ले जाती हो तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी समझदारी से मेरा छुटकारा हो यही मैं मूर्छा के लिए भी कहूंगा कोई मूर्छा अगर आपके जीवन में आनंद की झलक ले आती हो तो वो मूर्छा चैतन्य से ज्यादा कीमती और सिर्फ कोई होश आपको निरंतर तोड़ता जाता हो तनाव और चिंता से और संताप से भरता हो तो वो होश मूर्छा से बदतर है कसौटी क्या है कसौटी है आपका अंतिम फल क्या आप हो जाते ऊपर के लक्षण बिल्कुल मत देखें परिणाम क्या होता है अंत में आप के जीवन में कैसे फूल लगते हैं तो रामकृष्ण के जीवन में जो फूल लगते हैं वो किसी पागल के जीवन में नहीं लगते रामकृष्ण के जीवन से जो सुगंध आती है वो किसी मूर्छित कोमा में हिस्टीरिया में पड़ गए व्यक्ति के जीवन से नहीं आती उसी सुगंध के सहारे हम उन्हें परमहंस कहते हैं और अगर उस सुगंध की आप फिक्र छोड़ दें और सिर्फ लक्षण देखें और डॉक्टर से जांच करवा लें तो वे भी मूर्छित हैं और हिस्टीरिया के बीमार हैं और उनके इलाज की जरूरत है दो तरह की चेतना है एक चेतना जो बाहर के दबाव से पैदा होती प्रतिक्रिया रिएक्शन उस चेतना को कृष्ण कहते हैं वो क्षेत्र का ही हिस्सा है वो छोड़ने योग्य है एक और चेतना है जो किसी कारण से पैदा नहीं होती जो मेरा स्वभाव है जो मेरा स्वरूप है जो मेरे भीतर छिपी है जिसका झरना मैं लेकर ही पैदा हुआ हूं या ज्यादा उचित होगा कहना कि मैं और उसका झरना एक ही चीज के दो नाम है मैं वो झरना ही हूं लेकिन इस झरने का पता तभी चलेगा जब हम बाहर के आघात से पैदा हुई चेतना से अपने को मुक्त कर ले नहीं तो हमारा ध्यान निरंतर बाहर चला जाता और भीतर ध्यान पहुंच ही नहीं पाता समय ही नहीं मिलता अवसर ही नहीं मिलता हमारी जिंदगी में दो काम है जिसको हम जागना कहते हैं वो जागना नहीं जिसको हम जागना कहते हैं वो बाहर की चोट हमारी चेतना का उत्तेजित रहना है बाहर की चोट में चेतना का उत्तेजित रहना है और जिसको हम नींद कहते हैं वो भी नींद नहीं है वो भी केवल थक जाने की वजह से बाहर की उत्तेजना अब हमको उत्तेजित नहीं कर पाती हम थक के पड़ जाते हैं जिसको हम नींद कहते हैं वो थकान है और जिसको हम जागरण कहते हैं वो चोटों के बीच चुनाव चुनौती के बीच हमारे भीतर होती प्रतिक्रिया है कृष्ण और बुद्ध और क्राइस्ट दूसरे ढंग से जागते हैं दूसरे ढंग से सोते हैं उनकी नींद थकान नहीं है उनकी नींद विश्राम उनका जागरण बाहर का आघात नहीं है उनका जागरण भीतर की स्फुर्णा है और जो व्यक्ति थक के नहीं सोया है वो नींद में भी जागता रहता है कृष्ण ने कहा है कि योगी जब सब सोते हैं तब भी जागता है इसका यह मतलब नहीं कि वो रात भर बैठा रहता आंखें खोले कई पागल वैसी कोशिश भी करते कि रात भर आंखें खोले बैठे रहो क्योंकि योगी रात सोता नहीं इसलिए ना समझिए सोचने लगते हैं कि अगर रात ना सोए तो योगी बन जाएंगे या नींद कम करो चार घंटा तीन घंटा दो घंटा जितना कम सो कम से कम उतने योगी हो गए कृष्ण का वैसा मतलब नहीं है योगी भरपूर सोता है आपसे ज्यादा सोता है आपसे गहरा सोता है लेकिन उसकी नींद शरीर में घटती क्षेत्र में घटती क्षेत्र जागा रहता है शरीर विश्राम में होता है भीतर वो जागा होता है वो रात करबट भी बदलता है तो उसे करबट बदलने का होश होता है रात उसकी बेहोश नहीं और ध्यान रहे उसकी रात बेहोश नहीं कृष्ण ने दूसरी बात नहीं कही वो भी मैं आपसे कहता हूं आपका दिन भी बेहोश है योगी रात में भी जागता है भोगी दिन में भी सोता है इसका यह मतलब नहीं है कि दिन में अगर आप घंटे दो घंटे सो जाते हो उससे मेरा मतलब नहीं भोगी दिन में भी सोता है उसका मतलब यह कि उसके भीतर की चेतना तो जागती ही नहीं केवल आघात चोट उसको जगाए रखती अभी मनस्वित कहते हैं कि जितना शोरगुल चल रहा है दुनिया में बड़े शहरों में उसकी वजह से लोग बहरे होते जा रहे हैं और 100 साल अगर यही रफ्तार से काम आगे जारी रहा तो 100 साल के बाद शहरों में कान वाला आदमी मिलना मुश्किल हो जाए इतना आघात पड़ रहा है कि कान धीरे धीरे जड़ हो जाएंगे वैसे अभी भी आप बहुत कम सुनते हैं। और अच्छा ही है अगर सब सुने जो हो रहा है चारों तरफ तो आप पागल हो जाएंगे और इसलिए आज नए बच्चे हैं तो रेडियो बहुत जोर से चलाते हैं धीमी आवाज से चेतना में कोई चोट ही नहीं पड़ती काफी शोरगुल हो नए जो संगीत है नए युवक युवतियों के जो नृत्य है वो भयंकर शोरगुल से भरे जितना सोरगुल हो उतनी अच्छा थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि छोटा मोटा शोरगुल से तो कोई चोट ही नहीं पैदा होगी तेज चुनौती चाहिए तेज आघात चाहिए तो थोड़ा सा रस मालूम होता है कि पैदा हो रहा लेकिन यह कब तक चलेगा पश्चिम में उन्होंने नए रास्ते निकाले केवल चोट से भी काम नहीं चलता तो बहुत तरह के प्रकाश लगा लेते प्रकाश बदलते रहते हैं तेजी से बहुत जोर से शोर मचता रहता है कई तरह के नाच कई तरह के गीत चलते रहते हैं एक बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था हो जाती तब घंटे भर उस विकसित अवस्था में रह के किसी आदमी को लगता है कुछ जिंदगी कुछ जीवन का अनुभव होता है हम इतने मर गए हैं कि जब तक बहुत चोट ना हो तो जीवन का भी कोई अनुभव नहीं होता धीमे स्वर तो हमें सुनाई ही ना पड़ेंगे और जीवन के नैसर्गिक स्वर सभी धीमे वो हमें सुनाई नहीं पड़ेंगे रात का सन्नाटा हमें सुनाई नहीं पड़ेगा हृदय की अपनी धड़कन हमें सुनाई नहीं पड़ेगी आपने कभी अपने खून की चाल की आवाज सुनी है वो बहुत धीमी है वो सुनाई नहीं पड़ेगी लेकिन आवाज तो हो रही है बक मिनिस्टर फुलर ने लिखा है कि मैं पहली दफा एक ऐसे भवन में गया एक विज्ञान की प्रयोगशाला में जो पूर्ण रूपे साउंड प्रूफ थी जहां कोई आवाज बाहर से भीतर नहीं जा सकती थी लेकिन मुझे भीतर दो तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगी तो मुझे जो वैज्ञानिक दिखाने लग गया था उससे मैंने पूछा कि क्या बात आप तो कहते हैं एब्सोल्यूट साउंड प्रूफ लेकिन यहां दो तरह की आवाजें आ रही तो वैज्ञानिक हंसने लगा उसने कहा कि वो आवाजें बाहर से नहीं आ रही वो आपके खून की चाल की आवाज आपका हृदय धड़क रहा है वो आपने कभी ठीक से सुना नहीं अब यहां कोई आवाज नहीं है तो आपके हृदय की धड़कनजोर से आ रही और आपका खून जो चल रहा है शरीर के भीतर उसमें जो घर्षण हो रहा है उसकी आवाज आ रही ये दो आवाजें आपके भीतर हैं आप अंदर ले आए बाहर से कोई आवाज भीतर नहीं आ सकती आपने कभी अपने खून की आवाज सुनी है नहीं सुनी खून की आवाज तो आपको सुनाई नहीं पड़ती और बहुत से लोग बैठ के भीतर ओहकार का नाच सुनने की कोशिश करते है वो अति सूक्ष्म वो आपको कभी सुनाई नहीं पड़ सकती अभी खून की आवाज तो स्थूल आवाज है जैसे झरने की आवाज होती वैसे खून की भी आवाज है लेकिन वही आपको सुनाई नहीं पड़ी आप सोच रहे हैं कि ओमकार का नाच सुनाई पड़ जाए वो तो परम गुण परम सूक्ष्म आखिरी आवाज है जब सब तरह से व्यक्ति पूर्ण शांत हो जाता है तभी वो सुनाई पड़ती तब भीतर निनाद होने लगता है तब वो जो ओम भीतर गूंजता है वो पैदा हुआ ओम नहीं इसलिए हमने उसको अनाहत नाद कहा है आहत नाद का अर्थ है जो चोट से पैदा हो अनाहत नाद का अर्थ है जो बिना चोट के अपने आप पैदा होता रहे वो सुनाई पड़ेगा लेकिन तब हमें अपनी चेतना को बाहर के आघात से छुटकारा कर लेना जरूरी रामकृष्ण जब मूर्छित है तब उन्होंने बाहर की तरफ से अपने द्वार दरवाजे बंद कर लिए अब भीतर का अनाहत नाद सुन रहे अब उन्हें भीतर का ओंकार सुनाई पड़ रहा है लेकिन बाहर से मूर्छित होना जरूरी नहीं है और भी विधियां हैं जिनमें बाहर भी होश रखा जा सकता है और भीतर भी लेकिन वे थोड़ी कठिन हैं, क्योंकि दोहरी प्रक्रिया हो जाती बुद्ध कभी बेहोश नहीं हुए रामकृष्ण जैसा बेहोश होकर गिरे ऐसा बुद्ध के जीवन में कोई उल्लेख नहीं है कि वो बेहोश हुए न कृष्ण के जीवन में हमने सुना न जीसस के जीवन में सुना न मोहम्मद के जीवन में सुना कि बेहोश हो गए रामकृष्ण के जीवन में वैसी घटना है और कुछ संतों के जीवन में वैसी घटना है तो बुद्ध कभी बेहोश नहीं हुए बाहर से भी तो बुद्ध की प्रक्रिया रामकृष्ण की प्रक्रिया से ज्यादा कठिन बुद्ध कहते हैं दोनों तरफ होश रखा जा सकता है भीतर भी और बाहर भी जरूरत नहीं है बाहर से बंद करने की बाहर भी होश रखा जा सकता है और भीतर भी। हम बीच में खड़े हो सकते हैं वो जो परम चेतना है बाहर और भीतर के बीच की दहली पर खड़ी हो सकती है और दोनों तरफ होश रख सकती लेकिन अति जटिल है बात इसलिए उचित है कि रामकृष्ण की तरफ से ही चलें दूसरी घटना भी घट जाएगी बाद में रामकृष्ण ने आधा काम बांट लिया है बाहर की तरफ से होश छोड़ दिया सारा होश भीतर ले गए एक दफा भीतर का होश सद जाए तो फिर बाहर भी हो साधा जा सकता है रामकृष्ण का प्रयोग सरल है बुद्ध के प्रयोग से और साधारण आदमी को रामकृष्ण का प्रयोग ज्यादा आसान है बजाय बुद्ध के प्रयोग क्योंकि बुद्ध के प्रयोग में दो काम एक साथ साधना पड़ेंगे ज्यादा समय लगेगा और ज्यादा कठिनाई होगी और अत्यंत अड़चनों से गुजरना पड़ेगा रामकृष्ण ने प्रक्रिया बड़ी सरल है बाहर को छोड़ ही दें एक बार और भीतर ही डूब जाएं एक दफा भीतर का रस अनुभव में आ जाए तो फिर बाहर भी उसे जगाया रखा जा सकता है